विनय विनयपत्रिका देवी स्तुति दुसह दोष दुख दलनी विश्व करुदे विदेशमूलासी जनसुनसानुकूलासी करशूलधारुदे महामूल माया तड़गर्भांग सर्वांग सुंदर लसत दिव्य नटभव्य भूषण विराजे बाल मृगमंजुखंजन विलोचने चंद्रवन लखिकोटिफारे रूप सुखशील राम छमुकंब अंबासी जगदंबिके शंभु जय जय भुज दंड खंड विहंड महिष मुंड मदंग करिय ती शंभुन शुंभ कुंभी शरण केोधवारीस अरविंद भोरी निगम आगम, आगम गुर्वी तव गुण कथन उर्धर करत जय सहसिहा मोहिपन प्रेमयज रा घन श्याम तुसी पपिहा हे hey देवी तुम दुसह दोष और दुखों को जमन करने वाली हो मुझ पर दया करो तुम विश्व ब्रह्मांड की मूल उत्पत्ति स्थान हो भक्तों पर सदा अनुकूल रहती हो दुष्ट दलन के लिए हाथ में त्रिशूल धारण किए हो और सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली मूल अभ्याकृत प्रकृति हो तुम्हारे सुंदर शरीर के समस्त अंगों में बिजली सी चमक रही है उन पर दिव्य वस्त्र और सुंदर आभूषण शोभित हो रहे हैं तुम्हारे नेत्र मृग छोने और गंजन के खंजन के नेत्रों के समान सुंदर हैं मुख चंद्रमा के समान है तुम्हें देखकर करोड़ों रति और कामदेव लज्जित होते हैं तुम रूप सुख और शील की सीमा हो दुष्टों के लिए तुम भयानक रूप धारण करने वाली हो तुम्ही लक्ष्मी तुम्ही पार्वती और तुम्ही श्रेष्ठ बुद्धि वाली सरस्वती हो हे जगत जन्य तुम स्वामी कार्तिकेय और श्री गणेश जी की माता हो और शिव जी की गृहिणी हो हे भवानी तुम्हारी जय हो जय हो तुम चंड दानों के भुजदंडों का खंडन करने वाली और महिषासुर को मारने वाली हो मुंड मुंडदानों के घमंड का नाश कर तुम्हें उनके अंग प्रत्यंग तोड़े हैं शुंभ निशुंभ रूपी हाथियों के लिए तुम रण में सिंहनी हो तुमने अपने क्रोध रूपी समुद्र में शत्रुओं के दल के दल डुबो दिए हैं वेद शास्त्र और सहस्त्र जीभ वाले फिर जी तुम्हारा गुणगान करते हैं परंतु उसका पार पाना उनके लिए बड़ा कठिन है हे माता तुम तुलसीदास को श्री राम जी में वैसा ही प्रण प्रेम और नेम दो जैसा चातक का शाम मेघ में होता है जय जय जग जननी देवी सुर नुनि असुर कालिका मंगल मुद्र दन परव सदनी तरुण तरणि किरण मालिका वर्म चरण मकर कृपाण शूल शैल धारिणी शूल शेल, शेल धनुष्य दलन दानवदल करालिका ेत डाकिेत भूतग्रह बेताल खजमी गाली जालिका जय महेश अनेक नामिनी समस्तलोक स्वामिनी हिमसैन बालिका रघुपद पद परम प्रेम तुलसी यहाल देव दे प्रसन्न पा प्रणत पाता हे जगत की माता हे देवी तुम्हारी जय हो जय हो देवता मनुष्य मुनि और असुर सभी तुम्हारी सेवा करते हैं तुम भोग और मोक्ष दोनों को ही देने वाली हो भक्तों का भय दूर करने के लिए ही तुम कालिका हो कल्याण सुख और सिद्धियों के स्थान हो तुम्हारा सुंदर मुख पूर्णिमा के चंद्र के सदृश है तुम आध्यात्मिक आधि भौतिक और आधिदैविक तापरूपी अंधकार का नाश करने के लिए मध्याह्न के तरुण सूर्य की किरण माला हो तुम्हारे शरीर पर कवच है तुम हाथों में ढाल तलवार त्रिशूल शांगी और धनुष बाँट लिए हो दानवों के दलन का संहार करने वाली हो रण में विकला विकराल रूप धारण कर लेती हो तुम पूतना पिशाच प्रेत और जाकनी शाकनियों के सहित भूत ग्रह और बेताल रूपी पक्षी और मृगों के समूह को पकड़ने के लिए जाल रूप हो हे सिवे तुम्हारी जय हो तुम्हारे अनेक रूप और नाम है तुम समस्त संसार की स्वामिनी और हिमाचल की कन्या हो हे शरणागत की रक्षा करने वाली मैं तुलसीदास श्री रघुनाथ जी के चरणों में परम प्रेम और अचल नेम चाहता हूँ सो प्रसन्न होकर मुझे दो और मेरी रक्षा करो